तो भैया चारों मेरी बात सुन ले चारू तो क्या कहतो भड़का तो है कौन सह का चारों अरे जब तुम बद्दू भी मेरा या शहर का भैया क्या पूछत हो भी मेरो बोलन को मन ना करे मेरी बहका राखी जो बद्दू मेरा शहर का क्या पूछत हो मो या मेरे बोलन को मन ना करे बेरी ने मेरी बहका राखी जो जो भैया याने मेरी बेहबानी बहका राखी अब ई आदमी मरवाण हो मांगा पैसा दो या का पैसा तम ले जाओ और मोसो हजार दो हजार लेकिन इसको खत्म कर दियो। परेशान था दो तीन दिन को चार दिन को दिन दो ऊट पर सो जाता है ऊंट तो एक तरफ बचा लेते बचा के ऊट पर कस दे सोता सोता है। कस के जंगल दिया बान जाड़ जहा पानी नहीं मानस मती नहीं लठ देके ऊट के और भिया बेहड़ में बनी में चार देते ऊट के ऊपर कस हुए उमरान आंख खुलती है। तो क्या पिसा पिसके मारा जीव निकलो जाए तो क्या ऊँट से कहता रहा मेरे दोस्त मेरी बात सुनियो तो क्या ऊँट के सामने गिड़गड़ाते हो तो क्या ऊँट से कहते हो कौन उमरान हो जाया बिपत में मेरी सुनियों दोसत तो ऊट मेरो यू हलक बीर सोक लकड़ी हुयो यो है हरा पानी मोलूत प्या दिए बेबी दो गुण। दो गुण। दो गुण। दो गुण। मैं हो जा दोपत में मेरी दो सत, हलक लकड़ी हो, दो सत पानी तुम बोलो प्या देवा दो घूंट हो मेरा प्यारा आज तुम दो घूंट पानी प्या दे भाई मेरी जिंदगी बच जाए वरना भैया जान निकलना कसरना है तो ऊँट कितना समझदार बहुत समझदार जानवर जहाँ कोई झिड़ी आवे लोट लोट के नोड़-नोड़ के गोडी गाल गाल-गाल के निकल जाए लेकिन इसके डाली की खराब ढाण दे और ऊंचा टील पे खड़ो होते तो तो हुए कहीं चील कोई डबरी निकाह पड़ती बहुत दूर तो ऊँट शुद्ध लगा लेते तो हैं झाड़ी में से निकल के और खंगारा करते है मुंह का डबरी पे पहुंच जाए पानी की पे गजारा करके और मुंह से खेच के पानी वापिस मोड़ के और या बन के रहो ऐसे होगो अपना प्यारा ने नीर, नीर। के नीर पिलाया कौन को अपने दोस्त को उमरान को तो कौन उमरान कहता है दोस्त मेरो तू साथी होगो भी गो बिपत में तेने पे भारी करो सलूक साथी हो गो बिपत में तेने पे भारी करो ईशान में भी तेरह साथी होंगे जहान हो दोस्त अगर में, में रहो तो मैं भी तेरह साथ ऐसे ही दूंगा तो कहा पहुंच जाए काबुल चेहर के काबुल चेहर के बाद में ग्वाल या ग्वाल बैठा दुपेरी में तो क्या ग्वालन के पास ऊंट पहुंच दो क्या के उमरान तो क्या कहते हो ग्वालन जोरा बीरा मेरी बात सुनियो भाई साहब इतना काम होगा मेरी सुनियों सुनियो भी रज भी गो तो सुनियो सची हरा मेरो जाये शरीर हरा को जाई भी शरीर खोलो मेरी रस्सी भाई तीन दिना गया बीत कूटते नोए भी बिपत रामन में पड़ गो खून बिजक नामोदी हम आतन में आ राम हाल भी सुनाऊं आ रिपत् को सुनियो बी बीरज ग्वाल आरा मेरी यू लालच में अरा, अरा सतु मेरोज ग्वाल बात तो सुनियो सच्ची सिल गो जाए शरीर काट दो मेरी रस्सी तीन दिन को को को में में मिला हाल मेरी ग्वाल लालच दुश्मन हो चुको बैरी हो चुको मोह कारे खोलो और भाई मोहू दो लट्टू खवा दियो काबुल शहर के ग्वाल या को खोलते खोल उतारते हैं नीचे पानी प्याते हैं, रोटी खवाते ग्वाले तो चलन लग जाए तो ऊँट के क्या होता है कुदरत का फैसला जान, जान। तो लेकिन अब तू रात को ही रह जाएगा तो जानवर खा जाएंगे तू तो ही मर जाए जब ऊंट के में आंसू आया तो रुमाल चीज आंसू पूछते हो तो क्या ऊट के नार के मुंह लगाते हुए क्या दोष बनाते क्या कहते कौन उमरान भी उठे अरा मेरो तू साथी भी हो बिपत में अरा मेरा तो सुनियो भी दुअसत हूँ तेरी में दवा भी बी बेद पे बेदे तेरे मोलू यू भारी करो भी सलूक भाई तू मेरे साथी हो गो विपत में मेरी सुनियो दो सतट मैं भी तेरी दवा बेद पे दो सतने मुंह पे भारी करो सलूक और भाई साहब रोना की बात ना भी भी कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तो छोड़ के नहीं जाऊंगा तेरी दवा करवा के छोड़ूंगा। भाई या कोई, में कोई शहर में कोई ऐसे एक सैयद वो बसा हुआ है उससे अगर आप दवाई ले आओ जाओ ठीक हो जाए सैयद के पास पहुंचते तो भाई हकीम जी मेरी बात सुनियो सुनियोदी अपना कार ने आयो तेरे द्वार बारे दोनों जाड़ में मेरे तो दोस्त की दवा कर के हवा कौन भाई? बारे मेरो है भाई दवा करेने वाई की लाला वाह भारी करो सलूक भाई सलूक करो तो देख दवा तो मैं कर दूंगा लेकिन सुन क्या दिए गो भाई पैसा कितना दिए गो आखन में आंसू आ जाए रो पड़े पड़े कौन उम्रान। ओ भाई जी मेरी बात सुनियो तो क्या कहतो है। मेरे ये अंग में भी कपड़ा तीन हकत मेरे पावन जूती हाद ऐ पर मैं मुगलिस खुदलाचार खुदला चार रे भूरे कहा तू मयंग में कपड़ा तीन हाँ फक्त मेरे पावन जूती दो मैं मुगलिस खुदला चारू बैद जी कहा दूंगो तोय ओ भैया मैं तो क्या दे दूँ रो पड़ता है कौन उम्राम यही बोलो कि यार तू कौम कौन नहीं? भाई मेरी कौम सैयद है तबेद तो भी सैयद था सैयद की लड़की आखन से की तो तो बहुत अगर तू तो दे देवे तो। दवा करवानी अगर तो करवानी है दवा तो यार कीमत तो तू दे सके बोलो जी क्या कीमत मांगूंगा मेरी अंधी लड़की या निकाह कबूल कर ले और यार की बीबी जैनम याद आ जाए हो उसका एक लड़का था एक बच्चा था उसके कौन के जैनम के और अब वे जैसे की करे मेरे साथ ओ भाई मैं शादी सुधाऊ मेरी बीबी जहनम कोपा शहर में है कि तुम तो दवा करानी तो कीमत पड़ेगी नहीं तो भैया मैं दवा ना करूं तो क्या यहाँ मिसाल आती वो मिसाल आपके सामने मैं सुनाता हूँ जी मिसाल में ये है तो क्या सैयद कहता है तो कीमत मेरी लड़की अंधी देख के ये कह रहा है सुन अयद का हजरत सलेमान ने को ताकत उड़े हो हवाई हवा हुआ में हजरत सलेमान जब ताकत उड़े हो कौन कह रहे हो बैद जी कौन से उमरान से लड़का जब हजरत सलेमान को हवाई तकत उड़ता था तो वो सरजमीन पर सहल करता था आके और देखता था क्या क्या, -क्या दुनिया है एक दिन धीवर और धीमर की लड़की सकल से भांदी मच्छी पकड़ रहे थे सैयद का लड़का उमरान अ भैया हजरत सुलेमान ने ये कही अपने मन में कि यार ये भोंडी सिकल की लड़की से कोई शादी कर लिए वो जैसे तुम्हें लड़की से नो ऐसे गर्भ करके कही तो वो खुदा ताला की बुरी लगी बात हजरत सुलेमान पर जो करामी क्या उंगस्ताना था अंगूठी जिससे उसका तख्त उड़ता था वो नमाज पढ़ने गया स्तंज हाजत हुई उसने वो अंगूठी निकाल कर धरी और अंगूठी को लेकर के चीन उड़ जाती है उमरान से कह रहा है मिसाल दे रहा है कौन ये लड़का जब हजरत सुलेमान की चील ले उड़ तो कौन? लड़का बोला हजरत सुलेमान हम सकल बन के शैतान गद्दी में बैठ जाता है वहां कोई अगर हजरत सुलेमान बन के आवे तो वहां के बांस पड़ना चाहिए असली सुलेमान नीचे रह जाए ऊपर नकली बैठ जाए गई छोड़ी ऐसी धीमर की लड़की वाई मच्छी समंदर में पहुंच जाता है यहां ने कही भाई हमु थोड़ी सी खान को मच्छी दे ऐसे उसने मच्छी मांगी जैसे तुम उससे दवाई मांग रहा है उनने कही भाई मच्छी दे देंगे लेकिन कीमत इस लड़की अपन निकाम ले। अपना दिल में फैसला करता है कौन हजरत सुलेमान अभी तू कि या कियो इसकल की शादी कौन करेगा और लड़का ऐसे ही मां ने कही लेकिन जब खुदा ने उसका पेट में भूख छोड़ी गहरी तो उसने आखिर हाँ करे सर यो सैयद मेरी बात सुनियो तेरी औकात क्या है तो क्या बैद जी कहते हो क्या बात चलती हरा जब तू सुन सैयद का भी कमर जाती तेरी भी बंदी या यासूखे से नफरत भी करा सकल की दीखे अंधी सूखे से नफरत भी करा भी शकल की दीखे अंधी हजरत सुलेमान ने कही कहीवल की भी लौंडी क्या कोई भी करे गो निका सकल सू दिखे अरे हमने पहला पहला नबीन की जतला होती दखान जाील लेर उड़ी है अरे गयी छीन लयी बी सै भाई का कमर जात की तेरी बंदी कैसे नफरत करा सिर्फ आंखन सुधी हजरत ने कही देख धीमर की लोडी क्या कोई करे निका सकल की देखी लाला हमने पहले पहला नबीन की होती अगर निकाह कबूल करा तो जा हम तेरे यार की दवाई करें वरना भग जाए आखिर हाँ करे सरी हाँ कर लेता है हाँ करने के बाद में क्या है तो जा यहां का काबुल का, वो शिकार खेलता है शिकार को थोड़ा सा खून लेकर और उससे ओंट की दवाई होएगी, होगी बैठे कौन उमरान और वहां से बादशाह चलता है शिकार के लिए जैसे शिकार के पीछे दावी यार होती बहुत दीर होगी बैठे बैठे इ खड़े वहां ने बाढ़ छोड़ो बादशाह तो उमरान की छाती में जा कर तीर पड़ते हो तो क्या लोट पड़ेंडा होते तो क्या क्या बारे बारह तो इतनी दे तो भी उमर भी देख ले तो दो सत्कूकू इतनी दे तो भी उमर भी देख दो सत्कू दे तो। अरे बुरी भी संग मेरे हुई अरे बारे भी दोनों झाड़ रब तू सपना में भी दीजियो यो है मेरा का भी दीदाई बारे रब दीनी इतनी उम्र देख ले तो दोसत ना मेरी मालूम तीर जा को लग गो छाती रब या को कुछ मत दीजो सजा दीजो या को माफ मरता मरता उमरान बादशाह को माफ करवाता है जाने मेरे बाण मारो इसको माफ कर देना और मैं हसर में इसको पाक करता हूं इसके ऊपर मेरा कोई दावा नहीं है मेरे बेमालूम अल्लाह ताला या बकसी ना मेरी मालूम तीर जा को लग गो छाती रब या कुछ मत दीजो सजा दीजो याकूमा बुरी संग मेरे हुई बार दुन सु मेंदार मेरा दीदार। दोस्त ऊँट रहेगा ये बहुत बुरी बात हुई कौन बात से बोलोग भाई बहुत बुरी हुई तेरा हाथ सोशवाद नहीं मर जब मरते तो को नहीं यार भक्के भक्के चलते तीरज खेचो दोस्त सुने तीन मेरा तीन अल्फाज सुन ले जब मेरा तीर खींच और तो दोस्त क्या अल्फाज है बता दो मेरे प्यारे दोस्त अः भाई साहब मे पर गलती होगी खुदा के वास्ते मैंने बहुत बुरो करो दोस्त गलती होगी होगी जो हो लेकिन मेरा ग तो भारी करो सलो एक बात थी एक बात कौन सी दोस्त अब मेरी बात सुन ले तो क्या कहते है तो क्या बीबी याद आती है तो क्या बात चलाते तो क्या रोतो है? क्या कहते है मेरी बीबी खूफे भी रही जार के दीजो हरा भाई कहियो भी समझाए सबर पिया पूजो अरा अपनो सारो तजे बिना तजे ऊ काजल कहियो भी भी भी समझाए चली जाए घर को को फटी बिछावे दिल भी वासु तो रोज हसरी के बीच रब मोहे पियरे मिलावे वासु रोज हसरी के बीच भी मिलावे एक बच्चा भी वाकी गोद में ही अराय वाकयू कटर भी बिगड़ गई है छाय आज वाको पिता भी हदम को चल दियो यो है अपना बार अब सच्चा की बीबा ओ भैया दोस्त इतनी बात है मेरी बीबी कुप रही जा नो कह दीजो कहियो समझा सबर किया तजे तजे सिंगार नु कह समा कुारू कह समय को सो दी बैरन के बीच रब मेर फेर मिलावे एक बच्चा है गोद में कटर बिगड़ गई दम कुछ दो सत आज वाकी, रब सचा की कहो तो मेरा प्यारा मेरे दोस्त मेरे भाई खुदा के वास्ते मेरी बीबी अब एक बात सुन ले तू लेगी मेरी तीसरी बात खींचे को खुदा तो गुजन्नत मुकाम और भैया मुझ दफना देना और या नीर खेचे तो वही जब रहे फकीर बन के फिर भग चलाए ओ भैया बच्चा रुक जा हम भी कुछ डोले फकीर बाबा है, दवा देंगे वास्तव में जा पड़े कौन के फकीर के ओ फकीर बाबा कोई दवाई दो साहिल जी तो क्या खुदा को भेजे हो फिर तो क्या दवा देता है डाट भैया इसको इसमें निचोड़ दे और बाढ़ खींच ले वापिस हेमरत जल्द सर जीवन बूटी चुका देता है शरीर में बाण खींचने के बाद उमरान ठीक हो जाता छाती के चुपटा लेता है अपना पगड़ी उसकी सर पर रख ले उसकी पगड़ी अपने सर पर रख लेता पगड़ी बना बना के, वजीर बना देता है किसको? और उमरान को उम्रान वजीर बन जाता है कहां का? काबुल शहर का काबुल का वजीर बन जाता है उमरान तो कौन यहाँ का किस्सा यहाँ खत्म हो जाता है अब इसकी जो बीबी जैनम जो वहां रह गई थी कहास्सा चलता है बीबी जैनम के पीछे लगो पड़ो कौन सोहन साहुकार या किस तरीके से काबू आया तो खत्म कर दिया एक दिन दिन छिपो अंधेरब ने एक बच्चा साहूकार महल खेले हो अपने लगो झकोलो झजा पिरा औरत सोहन साहूकार की महल गई जामरान उमरान के सिडीन में जाके छोड़ दे जैनम की नालन में और लड़का ऊपर से किसी सेठ का आंधी में हवा के जरिए से गिर गया था उसको उठा के सहन में दो दो गवाही कर ली झूठी तमने कत्ल को केस या के लगवानो और चाहे कितनी झूठ बोले तम एतराज़ नहीं मत कर तो शाम के टाइम पर अपना अपना बच्चान को सब ढूंढते दिन छिपो अंधे हुए सोच माता ने खीनो बच्चा लीनो। सभी भेड़ो सोच हो मेरा बच्चा खेलन गये रो को कस नी नो सभी कुटुम भेड़ो हो सोच हो मनमाय को ढूंढवाने के बाद लड़का पाता है कहा जन्म की सिद्धिन में तो दो जो मेहरबानी जो दो सौ रुपया हम दवाई कर रखी तो वह कहती तीन दिना की बात लैंड हम सौ दवाई या सैयद की नार गाड़ वास वक्त पाई इस सैयद की नारो के करी बयान तेरे की मारो मेरे लाड़ लो का तेरा तजूंगी प्राण प्राण इतनी बात तो हमने देखी आगे तुम जानो नारे लियो देखे बच्चा कहा पकड़ के को दरबार में पेश कर देते फांसी का हुक्म देता है कौन को जैनम को इसको फांसी लगवा दो वजीर खड़े होता है बादशाह पिया के ऊपर देश बगदायस दीजे लिखवा कर तहरीर टाक दरवाजे दीजे सुन से हाथ तो सुख याकूल लिख दे तो भाई फांसी मध्य बाल चल ना तर बेटो या दे, बच्चा ये ये के मर जाएगा दे, दे। बारह साल का वनवास का तल्लाकामा देखम को शहर से बाहर कर देते जैनम जब बाहर जाती है तो कौन शेरनी जंगल उजाड़ वाहन में चली जाती है तो कौन इसको हाजत हो जाती है बच्चा को डोड़ बिठा दे एक शहर आते शेरनी उसका बच्चा कोई सर्कस वाल पकड़ लेगो, गो सर्कस उसके बच्चे को पकड़ ले गया तो कौन नहारी इसका बच्चा लेके भाग देती, तो कौन जैनम रोती भागती पीछे औो बहना मेरा बेटा दे दे मेरा बच्चा दे दे रो रो के विराट करती लेकिन कौन के तेज शेर नहीं चाहे तेरह सभी मर जाए पोत ना देसो तेरो देसो तेरो प्यारो पुत पोत हो ऐसो मेरो जितनी आदम की आद है सारी धोखेबाज़ मतलब मत लब सा अपनों के तम कर सो नहाज शेर ने कही कौन सुनम सू, सू? ना तेरी जात को जायो मेरा बच्चा ले गो मैं तेरा बच्चा ना लू अब है ना नेशक तेरा बच्चा हमारा आदम जद ले गो लेकिन अच्छो खुला करो तेरा बच्चा पे कोई ऐसी बुरी मुसीबत ना रखे तुम तो मेरा बच्चा दे देते कौन शेरनी लेके बच्चा को चली जाती सर्कस से बच्चा छूट जाता है इसका और आते ही शेरनी छिपट जाता है रोती-रोती रह जाती जा लग जाए कौन अपना बच्चा। और वो बच्चा रो रो कौन को जैनम को यानी बेखरता बे नुकसान दूसरा को बच्चा लियो जैसे मोह मेरा प्यार लगो ऐसे ही आपको लगता तो वाकु ले के वापिस जाती है और उस बच्चे को उसको देख आती उसके साथ शेरनी चल देती है फकीर का में ये हो जाती है कौन जैनम ढूंढती अपना खामिंद ये फकीर भेस में और बिया में वही फकीर साहि वही मिलता है बारह दोनों में कैसे बैठी आशनमार क्या दुख ब्यापोली मेरी भूम छूटी पी बिछट गो भूम छिटी पी बिछटगी मेरे संग हुई कुतार एरा मेरे बान लिखी तकदीर में साइल जासुनैन वहां चौधह प्रदेश में में मुसीबत माता मिल जाएंगा। मिल जाए पुत्र नरेश छोड़ मर्दान जनाना कुबरा फक्कर बना बना बना के या को फकीर बना को दे परे खातून को दो दोनों का इधर वजीर में इधर इसका काबुल में हो जाता है वजीर कौन उम्र तो कौन दोनों आपस में दौरानी जिठाणी फकीर का भेष में मिलती है तो क्या आपस में पिछाड़ती है मोत वैसे लगे तो क्या कहती है यहां में दो सायल कैसे फकीरी लई कौन कहती है खा जन्म से सायल तो कैसे फकीरी लई कहा तुख ब्यापो भी तो अरे तू तो बारे ढूंढ भी उजान लगे कुछ दुखिया भी दो हरा तू बारे ढूंढ भी जान तो अपे पड़ी अरा जासू तेने जटा भी रखा बार। बारे में। तिरा है तेरा यू जी ओ साहि आप पे क्या मुसीबत पड़ी जासू आपने सीस में बाल लगा रखा है और फकीर बना पड़ा कोई मुसीबत ही आप फकीर तो नहीं थे तो जैनम कहती है मेरी क्या बात पूछेगो पहल मुसीबत हुई पढ़ो मेरा देवर निडो पहल मुसीबत पड़ी पढ़ो मेरा देवर निडो बिना खोल तकसीर दिया मुल देश निकालो भूम छूटी बिपता पड़ी मुसोगी दोहरा छूट बन में फकीरी ले फिर नो आज मेरा गया नैन टूट और साहिल के, के मिल जाती है खातून। दोनों कहा शादी रुकती है बादशाह उ बादशाह अपना लड़का लेके बिहान को आया कहा काबुल का बादशाह का लड़का को दोनों जब तो तो इसी में चल देती है यार का हाथ पिया ही मिल जाए बहन, दोनों दोनों चलती है। दोनों हैं। हैं बातें हाथी का पे बैठा तो कौन उमरान को में मिलेगा, आज मेरे मन भर जाएगा। और अली जान बाहर पड़ाक पछाड़ खा जा रहा मैं शहर में पाऊं नहीं भैया मेरे बहुत बुरी हुई अली जान शान तो बोट पे हाथी सू भाई मेरी माँ कहा जाख पैदा हो के सब मैं धरू शहर में पाम मैं इस शहर में नहीं आऊंगा दोनों ने वापिस को बादशाह भक्त हो भाई संग मेरे वही खेत चूक बनी मेरी आज फ्री जनेत। पूरी भारतन रोक ले तो रोक के बताते हैं हमारी है। ओ भैया भाभी कहा दोनों को मिला तो दोनों भाई ही मिलते हैं सहन को कूफा में फांसी लगती है जब दोनों बहन का किस्सा यहाँ होते हैं तो ये बात आपके सामने उमरान की मैंने आपको सुनाई है वाई को बाग भाग सुहाजा खसबु है डाली पानी वाई को बाग सुहा जाकी रे वही भी डाणी पानी वाई को भाग सुहाजा की खसबु भी डाड़ी पानी हरा मैं तो है सुम्रू, मेरा पाक तो है मेरा दुग जा दुग जा भी भागी मेरी में चरण बागी आया कोई भी डाली पानी में ओ, वा बाग के रवा बाग के डाली तो कह की में हरा एक मूड़ी बाघ के रवा तो बाग के भी कहिए जाके िलतो हरदा सुन खिलतोरा फूल खिलतो सो आयो कुम लाओ आग जान वाई तो बागी जाकी, भी में। फूल जो अस कुमलायो फोन को आयो उडायो फटे में हरा तोड़ो को मिलायो आयो उओ फते आओ फर्द सुहा फूल खिलत हरा फूल खिलत सुहा घु लो आर जान में वाई को तो बागी सुहा डी पानी में हो धुआवे बाप सब तू नी सितारे ऐसे प्यार उतारे रहे तू नी सितारे ऐसे ही प्यारी उतारे रहे हसे माने में हरा बाघ अदा को फल फूल भी मजा को मेरो बागवान है प्यारो रे हसमानी बाग दादा को फल फूल भी मजा को बाग मजाकोन है प्यारो रहे हसी मान में भाई को बाग रे जाके कस वही भी भी डाली पानी सोहा पाप समे तू सितारे ऐसे पारे उतारे रख गोरुम तुम्हें पाप सब तुनि तो सितारे ऐसे पारी उतारे रख गोरुम सा तू जातिम भी, जात भी छत्तीसु तू सु सब चली यो ही सु धरो ना कुछ गुमानी सात और चलियो सु धरो ना कुछ गुमानी को भाई गाँव भी हरा भाई गाँव भी कहा मालक झूल बसावे हरा को भाई गाँव भी हरा भाई गाँव भी कहा जागो मालक झूल बसावे जाम है तो सैर भैया ये गुण गवे रब सिन मेरे गो में, में। तो शायर भैया ये गुनेगा रब खुशी सिन में, में अपना ध्यान में भाई को बागुहा बांधु भगत अखाड़ो तेरो बिन भी, भी क्या गावे गो भगत अखाड़ो तेरो बिन क्या गावे बांधू गुरु लाडिलो तेरो कसका तुला डे लडावे गो मैं सुन रू मेरा पाख भी लाई मेरो पार लगा बांधू भगत अखाड़ो तिर तू बिल्कुल कसका गो मैं रोमरू मेरा पाख भी लाई मेरो केवा पार लगावे गो बागत अखाड़ो तेरो तू खोले भी क्या गो भी चद्दर तो भी भी, भी बांधो जमी तू तो बैठा, खबर पड़ेगी मुन के तो जब तू तो बाल-बाल बार सुवे बांधु भगत अखाड़ो भी तो। खोले क्या उतारो बांधो बी मोरे चल भगत दी कहा बलि भी बखवाज चून भी उतारो अब तो मान काई पे तो दावे गो आ बांधो भगत तो अखाड़ों तेरो में दिन को क्या गाए चारू चारू तेरे हे दुहाई। ए तेरे कार तो लगाई तेरे कार तो लगाई बंदी सी तेरी भी भगताई जे तू तो बत भग भी लगाई रो में भगत भगत तो के के भी भी भी क्या क्या गावे गावे को तो को ए ए महतो सायर कथे हमेशा मेरो अल्लाह तू सुबह सुमरो नाम धनी का हो जगत में याला ए, हर को सुमो तो हर मत भी भूलो भाई हे हुकम उसका भी बाला सुबह का धनी कार में कुछ हर को सुमो हर मत भूलो रे हुक्म उसका बाना हे सारणी तो बोले भी ज्ञान का दे तो ताला सतगुर मिलगा मेरा हृदय भी खुलेगा भोरा ज्ञान प्याया भी प्याला जब जब गर्भ कुंड से बाहर भी बिया जब सुबह ने सूरत भी संवार सूरत सुरती संवारी सुरत बाग की याने ये सुरत बाग की याने जुठानी बागन को तो पावन चाला सुवा सुनो तो तो रंग रूप सारा तो रंग रूप सारा बेणा भाई बना तो फिर सुबह मत वाला सुबह सुनो नाम तो जगत में ए पोली की बेटा की संगी भाई, भाई हाथ सुमरी माना सुबह सुमरू ना भरिया वो जगत में कुजिया ना हर को सुमिरो भी भी पाया। या अब अभिया से आगे की भी अब अभिया की आगे से ऐसी कोई गुरु की भी संगत ज्ञान बना सब बेताला सुवा सुवा ना बाजे भी घड़ी का भी भी कोई का बजरे समझेगा घटवाला सुवा तो भी सुवा नाम तो सोनी बि सुब जुअर सोनी तो बाल नाथ गुरु ज्ञान बता